वह स्थान मेरे सभी स्थानों से बढ़कर है कलयुग को भयानक जानकर मैंने इसे प्रकाशित नहीं किया जो गति जितेंद्रिय लोग क्रत्यवास में प्राप्त करते हैं वह गति यज्ञों दानो तीर्थों अबसेकों घोर तपों तथा अन्य विविध सुख के द्वारा भी लोग नहीं प्राप्त कर सकते नासा गति प्राप्तते यज्ञ तीर्था विषय तपोर भेदगाय अन्य धर्मे विवर्धाय सुख या याकर्त्तिवा सेतु जितेन्द्रियश्च देव देव की दर्शन से ब्राह्मण काव्य करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है देव देव का इस्पर्श तथा पूजन करने से व्यक्ति सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है जो लोग फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष म सनातन देवता का अर्चन करते हैं, पुष्प फलों अनेक विद्वक्ष पदार्थों, दुग्ध मधु जल तथा ग्रह से सुवलिंग देव को त्रप्त करते हैं, और एक रात उपवास करके महान भक्ति से हुंकार नमस्कार नित्य गीत वाद्य मुख वाद्य तथा विविध स्त्रोत मंत्रों से भगवान शिव को त्रप्त करते हैं, वे सदाशिव के अनामय परम चैत्र मास की चतुर्दशी को परमेश्वर का अर्चन करता है वह कुवीर लोक प्राप्त करके यक्षराज की भांति क्रीड़ा करता है जो बैसाख मास की चतुर्दशी के दिन संयत होकर भगवान शिव की पूजा करता है वह स्कंद लोक प्राप्त करके उन्हीं का अनुचर हो जाता है जो ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा अग्नि लोक में बात करता है, जो असार महीने में चतुर्दशी तिथि को सूर्य का अर्चन करता है, वह सूर्य लोक में इच्छित समय तक सुखी रहते हुए क्रीड़ा करता है, जो श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को काम लिंग का अर्चन करता है, वह बरन लोक हो जाता है और वहां अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है, बह भक्ति पूर्वक विविध पुष्पों तथा फलों के द्वारा श्री शंकर की पूजा करके मनुष्य रुद्र का शालो के प्राप्त करता है आश्विनी मास में पितृ पक्ष में चतुर्दशी तिथि को महिष्वर का पूजन करके मनुष्य पितरों को प्राप्त कर लेता है और पूजित होकर उनके साथ क्रीड़ा करता है प्रबोद कार्तिक मास में देवेश महेश्वर की वहां विहार करता है मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि को पिनाकधारी भगवान शिव का अर्चन करके मनुष्य विष्णु लोक प्राप्त करता है और अक्षय काल तक वहां कीड़ा करता है पौष महीने में प्रसन्न मन से इस भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य नृत्त लोक प्राप्त करता है और उनके साथ आनंद करता है माघ मास सौ पुष्प मूल फलों के द्वारा भगवान शिवजी की पूजा करके मनुष्य संसार सागर का त्याग करके शिव लोक प्राप्त करता है यदि कोई मेरा लोक चाहता हो तो उसे प्रयत्न पूर्वक कृतवाशेषवर देव की पूजा करनी चाहिए और आयुुक्त क्षेत्र में वास करना चाहिए सिद्ध यह गीत गाते हैं कि जो मनुष्य आयुुक्त वे धन्य हैं भगवान बोले ही बराने काशीपुरी में अन्य पुण्य प्रद आयतन भी है पूर्व काल में काशी राज के सुब मुग्रे में धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे हे भद्रे उन्होंने सुब काल में मेरी आराधना की थी वहाँ पर मेरा ब्रह्मगिरी से नामक लिंग स्थित है मैं वहाँ पश्चिम की ओर मुक्तिये हुए स्थित हूँ और मेरे सामने एक कुप है वहां अमृत से उत्पन्न सभी औषधियाँ विद्यमान हैं हे सुंदरी वे बैद्यनाथ के प्रभाव से बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं उस कुप के उत्तर भाग में हर केशव नामक के लिंग है हर केशव के भी दर्शन से मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाते हैं हे वर्वरणी दक्षिण दिशा में तुंगेश्वर समीप विश्व के शिव के द्वारा अधिष्ठित एक उत्तम सेव तड़ाग बताया गया है। हे सुब्रते, वहां रम्य पश्चिमी तट पर मैं स्थित हूँ। हे भद्रे, भक्तों को वर प्रदान करने वाला मैं उस स्थान में पश्चिमा विमुख होकर स्थित हूँ, और शिवेश्वर इस नाम से विख्यात हूँ। शि� एक पश्चिम मुख लिंग स्थित है जमदग्नि लिंग के पश्चिम में देवताओं तथा असुरों से नमस्कारत भैरवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं हे भद्र वहां मेरे लिंग के ही समीप में नृत्य करती हुई वे भयंकर देवी दुर्गा स्थित हैं उन भैरवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य पुनः संसार में नहीं आता है उन्हीं भैरवी के उत्तर में एक कुप स्थित है और उसमें स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है हे भामनी कुप के पश्चिम भाग में व्यास पुत्र के द्वारा स्थापित सोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग स्थित है हे देवी उसका दर्शन करके मनुष्य बेरागी भी प्राप्त कर लेता है हे बरारोही वहां उसके � हे hey, सुंदरी सुकेश्वर के नृत्य दिशा भाग में महर्षि व्यास के द्वारा मुख लिंग स्थापित किया गया है व्यासेश्वर नाम से विख्यात वह लिंग ऋषियों के द्वारा वंदित हैं वहां व्यास कुंड में स्नान करके तथा देवताओं और पितरों का आर्चन करके मनुष्य आविष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त करता है हे hey, यशस्नी घंटाकरण नामक रत्न विद्यमान है उस रत्न में स्नान करके तथा व्यास का दर्शन करके मनुष्य जहां कहीं भी मरता है शरीर का त्याग करके मनुष्य वहां गड़े स्वर्ग गति प्राप्त करता है हे यशसुनी घंटाकरण के समीप उत्तर दिशा में पंच चूड़ा के द्वारा निर्मित अप्सराओं का पूर्ण प्रद रत्न बताया गया है उन ईश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है और सर्वदा पंच चूड़ा का प्रिय बना रहता है उसके उत्तर भाग में अशोक बन स्थित है वहाँ पर अशोक बन के मध्य में पवित्र जल वाला कुण्ड स्थित है उस कुंड में श्नान करके मनुष्य वहाँ पर विद्धमान बिलोग तीर्थ स्वरूप हो जाता है बिलोग के उत्त यह तो सो मनस लोक में है तो फिर कहना ही क्या जहां सर्वदा देव देव भगवान शिव सानिध्य रहता है हे सुंदरी वहां क्षेत्र के मध्य में लिंग स्वयं आविर्भूत हो जाता है ईश्वर बोले मंदाकिनी के जल में स्नान करके मध्य में ईश्वर का दर्शन कर अपने 21 कुलों सहित दीर्घ तक रुद्र लोक में वास करता है हमारे कुल में उत्पन्न जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मंदा किनी के जल में स्नान करके पाशुपत विप्रों तथा को भोजन कराता है, उसका स्नान दान तपोहों मिसवाद स्वाध्याय, पित्री तर्पण पिंड निवारण यह सब अक्षय हो जाता है। मैंने इस क्षेत्र का महत्त्वापसे संचित में बता दिया मध्य मेष वर के दक्षिण में जो और वीरवध्द के द्वारा स्थापित पश्चिमाभि मुख लिंग भी है। उस पश्चिम मुख देवेश के दर्शन से मनुष्य वीरवध्द का शालोक की प्राप्त करता है। हे देवी, उस दोनों के दक्षिण में भद्रकालीद ग्रह बताया गया है, वहीं पर उस पुंड के पश्चिमी तट पर सोनक जी के द्वारा एक लिंग स्थापित किया गया है। मतंगे स्वर्� सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है हे यशस्नी वहां मतंगेश्वर के वायव्य कोण में महात्मा पुरुषों के द्वारा अनेक लिंग स्थापित किए गए हैं उसी के दक्षिण भाग में अपने विजय की कामना करने वाले देवराज पुत्र जयंत के द्वारा एक लिंग स्थापित किया गया है हे सुरेश्वरी उस स्थान में ब्रह्म सिद्ध कुट बताया गया है, वहाँ पर सिद्ध पश्चपात मेरे लिंग के अर्चन में सलगन रहते हैं, वहाँ उनका जो कूट है, वह सिद्ध कुट कहा जाता है, वहाँ पर कुछ लोग ध्यान प्रायण रहते हैं, दूसरे लोग जप करते हैं, अन्य लोग स्वादिष्ट करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग आकाश सेन करते हैं, कुछ लोग कुछ लोग धूम ग्रहण करते हुए तप में रत रहते हैं, कुछ लोग प्रदक्षिणा करते रहते हैं, कुछ लोग काश्त की भांति मौन रहते हैं और कुछ लोग गंडूक के पुष्पों को एकत्र करने में सलग्न रहते हैं। अर्चन पूजन में तत्पर उन सभी के द्वारा वहां लिंग स्थापित किया गया है। हे सुब्रते, उस समय वहां पर लिंग के प सिद्धेश्वर नाम से विख्यात तथा सभी पापों का नाश करने वाला वह सुवलिंग पूर्व की ओर मुख किए सिद्ध कुट में स्थित है मैं मनुष्यों के कल्याण के लिए उस स्थान पर स्थित हूँ हे सुंदरी उस लिंग के पश्चिम भाग में एक बापी विद्मान है वहाँ बापी के जल में स्नान करके तथा सिद्धेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स वह सबसे देशवर के दर्शन से विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग पुराण में बारह नशीमाहत में गुहिय यतन वर्णन नामक आठमा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।